महाभारत आदि पर्व आदिपर्व त्रिचतरीशोध्याय तक्षक का धन देकर काश्यप को लौटा देना और छल से राजा परीक्षित के समीप पहुंचकर उन्हें डसना तक्षक उवाच यदि दृष्ट मये हम शक्त किंचित चिकित्सुम तथो वृक्ष मैं दृष्टम इमं जीवय काश्यप तक्षक बोला काश्यप यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो परम मंत्र बलमे तम्रोधमैन धक्षा मी पश तस्ते दिजोत्तम विश्रेष्ठ तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो लो तुम्हारे देखते देखते इस वट वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूँ काश्यपुवाच दस दागेन्द्र वृक्षम तम यद्ये तदिमन्थे अहमेण तयाद जीवयिष्य भुजंगम काश्यप ने कहा नागराज यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसोफ भुजंगम तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूँगा सौ तीर्वाच एव मुक्त स नागेन्द्र काश्यपे न महात्मना दसदृक्ष अभेद्य अन्योधम पन्न गोतम उग्र सर्वाजी कहते हैं महात्मा काश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराग तक्षप ने निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस लिया स वृक्षस्तेन दृष्टो प महात्म आशी विष विशोपेत प्रज्ज्वालात उस महाकाशधर सर्प के डस्ते ही उसके विष से व्याप्त हो वह वृक्ष सब ओर से जल उठा तम दग्ध्वा सनगम नागकाशिपुनरब्रवीत कुयत्जश्रेष्ठ जीवजैनम वनस्पति इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोला दिवश्रेष्ठ अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जला दो भस्मी भूतम ततो वृक्षम पंडगेन्द्र से तेजसा भस्म सर्व समात्य काश्यपो वाक्यम ब्रवी उग्रवाजी कहते हैं सौनक नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके काश्यप ने कहा विद्या बलम पंडगेन्द्र पश्चिमेद्य वनस्पतो अहम संजीव याम् पश्चे भुजंगम नागराज इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो भुजंगम मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ तत स भगवान् विद्वान्श्यपो द्विज सतम भस्मराशि कृत वृक्षम विद्या समजीवयत तदनंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विजश्रेष्ठ काश्यप ने भस्मराशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया अंकुर कृतमस्तत्र ततः परणद्वयान्त पलासिम शाखिम च था विटपिम पुनः पहले उन्होंने उसमें से अंकुर निकाला फिर उसे दो पत्ते का कर दिया इसी प्रकार क्रमशः पल्लव शाखा और प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः खड़ा कर दिया तम दृष्ट्वाजीवित वृक्षम काश्यपे न महात्मना तथा स भगवान विद्वान काश्यपो द्विज सतम भस्मराशि कृतम वृक्षम विद्या समझी वजत तदनंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विजश्रेष्ठ काश्यप ने भस्मराशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया अंकुरम कृतम स्तत्र तथा पर्णदयान्विनम च तथा विठपिम पुनः पहले उन्होंने उसमें से अंकुर निकाला फिर उसे दो पत्ते का कर दिया उसी प्रकार क्रमशः पल्लव शाखा और प्रशका प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः खड़ा कर दिया तम दृष्टि जीवित वृक्षम काश्यपेन महात्मना वाच तक्षको ब्रह्मण नई तदत्यभुत महात्मा काश्यप द्वारा जिलाए हुए उस वृक्ष को देखकर कर तक्षक ने कहा ब्रह्मण तुम जैसे मंत्र मंत्रविद्ता में ऐसे चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं है द्विजेंद्र यदि कमतमर्थम अभिप्रेत सूर्याशित्र तपोधन तपस्या के धनी द्विजेंद्र जब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो तो बताओ तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहाँ जा रहे हो यत्ल प्राप्त फलम् तस्मा नृपोत्तमात्मे प्रदायामी तत्ते यद्यपि दुर्लभम उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना तुम्हें अभीष्ट है वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं ही तुम्हें दे दूँगा विप्रसापा विप्रापाभिभूत चीणायुषे न सिद्धि संशयिता भवे विप्रवर महाराज परीक्षित ब्राह्मण के शाप से तिरस्कृत हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है ऐसी दशा में उन्हें जिलाने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी इसमें संदेह है तथो यथ प्रदीपत ते त्रिश्लोकेशुत निरंसूरव घरमासु अंतर्धान व्रजेत यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश रहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा काश्य उच तत्र हम तन्मे दुव जंगवा तथम निर्वृते से स्वापते यृजबी काश्यप ने कहा नागराज तक्षक मैं तो वहां धन के लिए ही जाता हूं वह तुम ही मुझे दे दो तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा तक्षक उच य धनम प्रार्थसे तस्मा द्राग्यकम अहमे प्रदायामी निवृतस्व दिजोत्तम तक्षक बोला द्विश्रेष्ठ तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं ही दे दूंगा अतः लौट जाओ त्रुआपोत्तम प्रद्यो सुमहाजा राजान प्रतिबुद्धिमान उग्र श्रिवाजी कहते हैं तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर शोचा दिव्य ज्ञान स तेजस्वी ज्ञावा तम नृपतिम तदा क्षेड़युषं पांडवेयम अपावर्तत कश काश्यप लब्ध्वात्त मुनिवर तक्ष काी सिश्यपे तस्त्म जगाम तक्षक स्वर्ण नगरम नागसा भयम अथ शुसरावगछन् स तक्षको जगति पति मंत्रे गदय विषहे रक्षाण प्रयत्नत तेजस्वी काश्यप दिव्य ज्ञान से प्र सम्पन्न थे उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडववंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है अत वे मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए महात्मा काश्यप के समय रहते लौट जाने पर दक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा वहां जाने पर उसने सुना राजा परीक्षित के मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्न पूर्वक रक्षा की जा रही है सौ स चिंतयामस तया योग पार्थिव मैया वंचसौ का उपाय भवि ततस्तापस्वेण प्राइन स भुजंगमा फलधरभोदक गृह्य राी रागोथ तक्षक उग्रश्रवाजी कहते हैं सौन तब तक्षक ने विचार किया मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए किंतु इसके लिए क्या उपाय हो तदनंतर तक्षक नाग ने फल दर्भ कुसा और जल लेकर कुछ नागों को तपस्वी रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी तक्षक उच ग अब अभ्यग्र राजनम राज कार्य भाया फलपुष्पोधक तुम नृपम तक्षक ने कहा तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ किंतु तनिक भी व्यग्र न होना तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल फूल और जल भेंट करना शोत्रवाच तक्षक समादिष्टा तथा चक्रुर्भ जंगमा कहते हैं तक्षक के आदेश देने पर उन नागों ने वैसा ही किया उप निंदुस्त था रागे दर्भा नाप फला चत सर्व स प्रतिजग्राह ब्रीजवान वे राजा के पास कुश जल और फल लेकर गए परम्परा क्रमी महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई वे सब वस्तुए ग्रहण कर ली कृप्वा त्याणी गम्यतामचता छदमूपिणुष अमाहृद प्रोवाच स नधिप भक्ष भवनों वही स्वादुमानी सर्वस तापनीता फलाडी सहिता मया तथो राजा सचिव फला तुम क्षत तदनंतर उन्हें पारितोषिक देने आदि का कार्य करके कहा अब आप लोग जाएं तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहृदों से कहा ये सब तपस्वियों द्वारा लाए हुए बड़े स्वादिष्ट फल हैं इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं ऐसा कहकर मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की विधना संप्रयुक्तो वै ऋषि के न तेन तो यस्मिनेव फले नाग तमेवा भक्ष स्वयं विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर नाग बैठा था तथोभ्य फला त्रिमिर्भूण ह्रस्व कृष्णनयन ताम्रवो सौन सौनक जी खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उससे एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ देखने में वह अत्यंत लघु था उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था सतम गृह निपश्रेष्ठ सचिव निधम अब्रभि अस्तम अभ्ये तिथविताषाद्य नयम नृपश्रेष्ठ परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा अब सूर्य देव अस्ताचल को जा रहे हैं इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है सत्यवागस्तु स मुनि कृम दसतामयम तक्षको नाम भूत वै तथा पर भवेन वे मुनि सत्यवादी हो इसके लिए यह कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस ले ऐसा करने से मेरे दोस्त का परिहार हो जाएगा ते चैनम अन्वर्तन मंत्रण कालचोदिता एव उ स राजेन्द्र ग्रीवायां संवेश कृमिकाहत मुमूर्षो नष्टेतन प्रसन्न भोगेन तक्षकत तस्मा फलाम्रम्य यद्राज्येवेदि वेष्टिच वेगेन विनद्य महासुनम पृथ्वीपा तक्ष का पंडगेशर काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हां में हां मिला दी मंत्रियों से पूर्वोक्त बात कहकर राजा धीराज परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रख कर जोर जोर से हंसने लगे वे तत्काल ही मरने वाले थे अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी राजा अभी हंसी रहे थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस पल से निकलकर कर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया इस प्रकार वेगपूर्वक उनके शरीर में लिपटकर कर नागराग तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और भूपाल परीक्षित को डस लिया इति श्री महाभारत आदि परमणि आस्तिक परमणि तक्षपद से